एकम शरणार शरणागति एक ही होनी चाहिए और वो भी लीन की नहीं होनी चाहिए छोटे की शरणागति नहीं होनी चाहिए बड़े की शरणागति होनी जी के घर में राम से बेटे उनको तो बेटा समझते थे उनकी उनका काल तो छूट गया तो चलो वसिष्ठ जी तो थे ना राम उनकी शरण तो तरफ ले सकते थे कि नहीं तो उन्होंने के -कई की शरण ली अच्छा के कई के लिए बेटे राम थे पति दशरथ गुरु वशिष्ठ उससे बड़ी जिठानी कौशल्या उनकी सलाह न मान के मंथरा की शरण गई कि जो मंथरा की सलाह को बिल्कुल ठीक पा दिया नीन की शरणागति सफल नहीं होती है जो महान है सबसे महान है उसकी शरण लेनी चाहिए चाहे तुम राम जैसे धर्मात्मा हो, तो बढ़कर धर्मांत पा रहे हो और फिर हमने जैनों ग्रंथ धर्म भी, बौद्धों के ग्रंथ धर्म भी, पढ़ा है कि धर्म की अंतिम सीमा बात की राम विग्रहवान धर्मा वाल्मीकि जी ने कहा राम क्या है मुर्षिमान धर्म है रामो विग्रहवान धर्म ये वाल्मीकि जी का वचन है ऐसे धर्मनिष्ट राम समुद्र की शराब वाल्मीकि राम के कुासन दि छाटे वर्मा देते बे समुद्र जी तुम हमें लंका में जाने का भार दो हम तुम्हारी तरह में कहा हम कहा समुद्र तीन सी श्रद्धागति नीच थी सफल नहीं हुई और अपनी श्रद्धागति ध्यान में लौटा ले शरणागति से भूत प्रेम प्रसाद देव का स्थान करने की याद है जब मैं कल्याण बलिजा एक ने चिप्ठी लीजिए ती श्री महाराज में बीस बर्फ से निराकार की उपासना करता है कोई लाभ अब मेरी इच्छा कि मैं आकार तो निराकार काकार सही है कोई दो नहीं है वही निरा वही काकार वही का वही निराकार कानूनावस्था है वही वही कावस्था है वही निराकार काकार है मारे तो कोई देश नहीं है लेकिन तुम्हारी कोई वार्थना रही होगी जरूर कि निराकार इसको पूरी करे अब निराकार ने तुम्हारी बातना पूरी नहीं की सब लोग उसको छोड़कर साकार को पकड़ना चाहते हो बदल क्यों रहे थे तुम्हारी प्रासना पूरी नहीं थी निराचार में कोई कमी नहीं है साकार में कोई कमी नहीं है लेकिन तुम्हारे तुम्हारी, तुम्हारी निष्ठा को बदल गई बदल रही है प्रासना की प्रभाव देखनाथ तो तो ने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से मांगा तो ब्रह्मास्त्र प्रति बने हुए मर्यादा पालन के लिए हनुमान तो जी ब्रह्मास्त्र में बने जीतने में उसने कहां हुई क्या हो? वृस्ती तो से बांध लोग से हनुमान भी बाधे रहे तो ब्रह्मास्त्र भी फल हो गई ना तो हुई कि नहीं ब्रह्मास्पति इन हो तो ब्रह्मास्त्र ने कहा कि सब भाई अब तो वृस्ती से बांधो और संभालो मैं जाता हूँ मेरा जाता है। इस पर ख्याल करो इस पर अपना समर्थु तो शर्मागति कैसी मेरा द्रौपदी जो है जब तो सुन उसको चौराओं की सभा में मंजी करने लगा उसने भगवान को कुकारा गोविंद कृष्ण गोपी जगक हे गोविंद अरे गाज आए तो कितनी देर ये हुआ वो का उच्चारण नहीं हुआ और श्रीकृष्ण वहां मौजूद आ गए हो सिन्द द्वारका कृष्ण गोभी जरा ये तो द्रौपदी ने सब कुछ बाद में कहा गौरव पर होता हमारा ये भी बात लेकिन महाराज कृष्ण आठ खड़े देखने द्रौपदी कौन को तो देखते नहीं थे आगे और श्री कृष्ण देखें पुष्पासन कपड़ा खींच रहा है द्रौपदी बता रही है पूरी तो देर के बाद श्री कृष्ण बने हैं द्रौपदी की साड़ी बभा दी नारी हुई की साड़ी है किस साड़ी ारी हैारी हैारी है नारी है, है, है, है, है, है। बाद में रखा हो गई द्रौपदी से श्री सिंह जब स्वस्थ चित्त से द्रौपदी और श्री कृष्ण बैठे हुए थे तब तो द्रौपदी ने उनसे पूछा कि कृष्ण तुमने तो आने में इतनी देरी क्यों की? तो तुरंत ही आ गया तो बताया कह रहे आपको तुमने दोनों हाथ से कट के अपनी साड़ी पकड़ रखे थे था। तुम्हारा खाल थाँ खात ये मेरे हाथों का जो बल है वो साड़ी को पकड़ कर रखेगा और मैं बच जाऊंगा पुकार तो रही थी मुझको और भरोसा रख रही थी अपने हाथों का तो जब तुमने देखा जब मेरे हाथों से काम नहीं चलेगा अपने तो हाथ छोड़ दिए हाथ छोड़ दिया तब तो मैं चालीस काली गो रोता वो द्रौपदी की जो साड़ी थी तो, तो, ना वो तो, भगवान का वस्त्रावतार था भगवान कृपा करके भगवान ने कृपा करके वहाँ वक्रावतार ग्रहण किया अपरोवतारा एक भगवान का भगवान केवल चेतन के रूप में अवतार नहीं देते भगवान जर के रूप में भी अवतार देते हैं है अपरो अपनी घरना से अपनी प्रथा से जब देखो जीवों के कल्याण के लिए वो सारे ग्राम शिला बन जाते हैं ये है ना सावाना भगवान का साकार रूप में प्रकट होना अर्चावतार लोग इसको अच्छा उतार जो भगवान जीवों पर करुणा करके साल ग्राम शिला बन सकता है शिवलिंद नर्मदा पर बन सकता है तो वो बो, युभुल परमेश्वर क्या साढ़ी नहीं धन सकता तो ये स्वगत का अर्थ यह मां एकम शरण प्रदय कर्मगान परिस्थित माम एकम शरण प्रदेश नाम की जो धर्म का प्रतिविधि है पहले युग में धर्मशास्त्र के दर्शक तो तो करते तो हमें अपने जीवन के प्रथम धर्म में धर्मशास्त्र करते हम निंगलो दीर्थ तीर्थत् दीदी में यह लिखा है कि यदि आप को नदी में स्नान करें कंबल में स्नान करें कंबल भी पवित्र नदी है कर्मानवती इसका नाम है कम्बल में स्नान करें नर्मदा में स्नान करें गोदावरी में स्नान करें तो गंगा जी की याद करने की शुद्धि परंतु जब गंगा जी में स्नान करें तब नर्मदा गोदावरी कर्मानवती का स्मरण नहीं करना चाहिए आप किसी देवी देवता के मंदिर में हाथ जुड़े तो वो नमो नारायण नारायण लेकिन नाराज के सामने जब खड़े हो तो नमो देव जी बोलने की जरूरत नहीं केवल केवल मेरी केवल शरण और उसमें कुछ ले के आना नहीं है केवल श्रीमद् भागवत में बहुत अंतिम बात समझो उद्धव जी के लिए जो श्री कृष्ण का उपदेश है उसमें आखिरी बात है मृत्यु जदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विशी कृषितो में सदा मृत प्रतिप्य मानो मैत्म भूया कल देखो मेरे भाई तुम मृत्यु से घिरे हुए चारों ओर तुम्हारे बहुत ऊपर है नीचे है दाहने हैं बा हैं मृतरा वेदना श्रुति भगवती कहती है कि सारी सृष्टि मृत्यु से व्याप्त है सब जगह मऊ कर मौत है। जब तब तुम संसार की प्राप्ति में लगे हुए हो तुम्हारा साधन तुम्हारा भजन लिए के लिए है तो संसार की प्राप्ति के लिए छोड़ो तक समझ सकता मेरे मन से मेरी इंद्रियों से किया हुआ कर्म मेरा कल्याण करेगा इस बात को तो छोड़ो निवेदित आत्मा अपना मुंह संसार की ओर मत रखो भगवान की ओर होकर बोलो भागवत धर्म, तो धर्म को भी छोड़ दो सर्वधर्मांतरित्यजे का अर्थ अत्यक्त समस्त कर्म का भागवत धर्म को भी छोड़ दो ये बहुत स्पष्ट है श्रीमद् भागवत में ये बात बहुत स्पष्ट है हो आज्ञाव गुणा दोषा मैं दिष्टान स्वतान धर्म संत्यज्य करवान्न मा भजे तु तो सप्तम माम बजे तो सप्तम भगवान बोलते हैं गुण दोष को जान लो क्या है गुण क्या है दोष न गुण गुण है न दोष दोष गुण भी कभी दोष हो जाता है दोष भी कभी गुण हो जाता है ये बात भागवत के ग्यारहवे स्तंभ से इक्कीस में बाईस में अध्याय में एकदम स्पष्ट है कि गुण भी दोष हो जाता है दोष भी गुण हो जाता है देखो कभी सांप का जहर दवा बन जाता है दोष भी गुण हो जाता है दोषों की विधिना गुणा और विधि के कारण दोष गुण हो जाता है थित गुणों की दोष दोषों की विधिना गुण गुण दोषार्थ नियम तब वृदानेव बाधते है नहीं गुण और दोष का वेद है नहीं भगवान तो ने कहा तुम गुण और दोष के स्वरूप को तो समझ और फिर बोले मया दिष्टान स्वान धर्मान परित्यज्य माम बजे पर तो। मैंने जिनका आदेश किया है उन धर्मों का स्वकान धर्म उन स्वधर्मों का भी मेरे बताए हुए हैं आचार्य बहुत विशिष्ट है और अपने धर्म है अपने लिए धर्म है निज धर्म है स्वधर्म तो है उनका भी परित्याग करके मेरा भजन करो सर्वधर्मान्त करो के लिए तस्वोत्सृज्य प्रवृत्तं च च निव्य श्रुतमे चेकमेव शरण आत्मा सर्वेना या सर्वात्म मैयाकुटो भयः बलिवान बोलते हैं उद्धव जो विधान है उसको छोड़ दो जो निषेध है उसको भी छोड़ दो प्रवृत्ति मार्ग छोड़ दो निवृत्ति मार्ग छोड़ दो जो अब तक सुना है उसको छोड़ दो जो अभी सुनना बाकी होगा उसको भी छोड़ दो शुरू स्रोतज्ञन श्रोत जो सुना है तो भी छोड़ो जो सुनना बाकी है तो विष्ठ माम एकमेव शरणम वहां भी एकम माम में हो और एव है माम एकम शरणम ब्रदर एकम माम माम एकम माम एकमेव एक, एक, एक मात्र मेरी शरण एक मात्र शरण एक मात्र शरण माम एकमेव शरण महाराज आप तेलोगे कहा बोले आत्मा नीरा मुझको क्या तू तो ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास नहीं संपूर्ण प्राणियों के आत्मा के रूप में उसकी एक खुद दे रूप में हो एक होता है खुदा आप जानते हैं खुदा नाम तो सुने ही है एक होता है खुदा और एक होती है खुदी खुदी माने मैं घमंड और खुदा माने वो परमेश्वर जो खुद आया हाँ जो खुद आया तो खुदा एक होता है खुद जिसने संसार के साथ मिलके खुदी बनाई जो संसार को छोड़ के खुदा हो गया न खुदा न बंदा था मुझे तो मालूम न था दोनों हिल्लत से मैं जुदा था मुझे तालूम तथा एक होता खुद वो न खुदी है और न खुदा है वो खुद है मामेक में उर्णम कौन परमात्मा क्या है बोले आत्मान सरपदे नाम चाहे वो कीड़ा हो मकोड़ा हो बिच्छू हो पाप हो है देवता हो नानी हो ब्रह्मा हो बिटू हो, बिच्चु हो महेश तो, सर्द बे जितने बेहधारी हैं सबका वो खुद है सबकी स्वयंता है सबकी वो अपना आपा है या सर्वात्मा भावे ना नब तो सबका आत्मा एक ही है आओ मेरी शरण में आओ।, आओ मैं क्या हूँ क्या मैं सबका आत्मा हूँ तुम सुर्ख मया क्या मेरे साथ मिल जाएगा बाबा और अकुतो भय क्या जब त्यक्त समस्त कर्मा निवेदित आत्मा जब मनुष्य मृत्युग्रस्त संसार की ओर से मुंह मोड़कर उसकी प्राप्ति के लिए जितने उपाय हैं उन से मुक्त होकर निवेदित आत्मा मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है सरकार ये अब आपका है ये आपकी जैसे मर्जी हो वैसे कीजिए मारे तो मर जाऊं चाहे तुम मार डालो बेचे तो बिक जाऊं बेचो तो बिट जाए बात आत्मा ये देखो तो, आज हाँ जो के तुम्हारे सामने खड़ा रहे जैसे राखो वैसे ही रहो ज्यो ही ज्यो ही रखियत रहो त्यो ही त्यो ही रहियत रहो हे हाय निवेदाता हूँ बलकर जीवात्मा का काम समाप्त बिचिकी ऋषितों में अब मैं सोचता हूं कि ये मेरा सेवक है ये मेरी शरण में आया है ये मेरा हो गया है तो विशिष्टम करतुम इष्टा में मम मया और विशिष्टम करतुम इष्टा तब मैं सोचता हूँ कि अब तो ये मेरा है कि जहाँ कहीं जाएगा मेरा नाम होगा ना ये भगवान का ये भगवान का दास है ये भगवान का स्वर्णागत है ये भगवान का अपना है तो यदि ये फटे कुर्ते से जाएगा फटी धोती से जाएगा तो बाल से जाएगा, जायेगा सिर्फ तेल नहीं होगा चिकना बाल नहीं होगा बढ़िया कपड़ा नहीं होगा धोती नहीं होगी जूता नहीं होगा तो लोग कहेंगे कि उनका सेवक ऐसा ही होता है बदनामी तो होगी न हमारी जाके कहीं चोरी कर ले कहीं वे विचार कर ले बोले अरे भगवान के बगत, भगत पंचक भगत कहाँ आई राम के किंकर कंचन को राम के लोग मेरी निंदा करेंगे भगवान का भक्त ऐसा भगवान का भक्त चोर भगवान का भक्त बेभिचारी भगवान का भक्त जुआरी भगवान के भक्त को ऐसे शांति नहीं मिलती शराब शराबी के शांति मिलती है, उसको ऐसे धन नहीं मिलता है जुआ खेल के धन मिलता है चोरी करके धन मिलता है बेमानी करके धन नहीं मिलता है तो भगवान कहते हैं भाई स्वामी तो जी ने कहा ना, रघुबर तुमको मेरी लाल अब तो चिंता यह हमो अपारा अपजत जन हो तुम्हारा कह तुम सिन रामा लू कहीं तत्कर अवधामा चिंता यह हो ही अपारा अपजस जनी हो तुम्हारा भगवान कैसे अरे आ, आ, संसार में देख ली इसने मृत्यु संसार की प्राप्ति के साधन से विमुख हो गया मेरी और मुंह करके हाथ जोड़ के, के खड़ा है ममन हाथ के जदस्ति जोश्मी हम सकलम तद्य तवय माधव मैं जो कुछ हूं जो कुछ मेरा है वो साफ तुम्हारा नियत स्वमित प्रभु ही आ, मैं समझ गया जाग गया जाग गया जाग गया कि तुम्हारा ही सब है तुम्हारा ही मैं हूं ये जगत भी तुम्हारा ये जीव भी तुम्हारा मैं भी तुम्हारा संसार भी तुम्हारा आ, हाँ। जाग गया अभी तक मोह में सो रहा था अब जाग गया जाग गया अथवा अच्छा सिंह समर्पया में मैं तुम्हें समर्पण क्या करूं अरे भगवान ने कहा तेरा काम नहीं है अब जो कुछ है सो सब मेरा काम है मैं मया सम भवती माया विशिष्ट कर्तम इष्टो भवते अब हाँ हम उसको विशिष्ट बनावेंगे ऐसा बना बनावेंगे तो मेरे पास आए वो ऐसा बनावेंगे आटा ऐसा गूंथेंगे कि जो उसकी रोटी खाए तो क्या कि हाँ ये रोटी खाते समय पता लग जाता हो कि आटा गूंधा गया है कि नहीं जो लोग जब तक पानी मिलाया और उसको तैयार करके और बेल दिया ना रोटी उनकी रोटी अच्छी नहीं होती है भगवान अपने भक्त को आटे की तरह गूंसते हैं वो होते भी मारे जाते हैं आटा गूंजते समय उसमें हाँ हाँ तो ओ कभी गूंदा है कि नहीं आप लोग नौकर के गुदवाते रोटी बनाते हैं वो रोटी रोटी बनाने के लिए आटे को गूंजते हैं अब जानते हैं न गेहूं को लेकर धरती में डाल देते हैं फिर वहां से सौ होके निकलता है जब सौ होके निकलता एक गेहूं का सौ गेहूं गर्मी सहता है सर्दी सहता है सर्दी में बढ़ता है गर्मी में पकता है फिर उसको पीसना पड़ता है ऐसे ही थोड़ी खाने लायक होता है साफ करना पड़ता है पीसना पड़ता है कंकड़ पत्थर अलग करने पड़ते हैं उसमें जो घास फूस मुर्दे मिले हैं उनको निकालना पड़ता है फिर रोटी को आटे को आटे को पीस के फिर गूंदना पड़ता है और खूब खूब गूंदना पड़ता है दो तीन घंटे अगर उसको भिगो के रखो उस पर कपड़ा रखो तब बढ़िया बनता है स्वादु बनता हो भगवान अपने भगत को आ, मार मार के पूजते हैं ठीक करते हैं फिर बेलन से बेला जाता है फिर महाराज गर्म तवे पा या आग द्वार डाला जाता है और वैसे न खूले तो समझो कि जो रोटी बनाने वाले का दोष है रोटी गोल ना होए, रोटी कहीं मोटी कहीं पतली होए, कहीं जल जाए और महाराज देखते समय छेद ही हवा निकलने लगती है छेद हो जाता तो छत चाहे कपड़े से चाहे दूसरी रोटी से उसको छेद को दबा देते हैं तब तो वो सारी की सारी फूल जाती है तो फिर वो बनाने वाला जो है वो घी लगा के दाल के साथ सब्जी के साथ हे भगवान वो रोटी की क्या दशा हुई तो खा गया भगवान भगत से खा ले जाते हैं खाना माने अपने में मिला लेना खा लेना माने अपने में साइड की मुक्ति एक माई थी जी रोड में पहले अब तो नहीं देखी बहुत बरसों से जब हम जाते थे वहाँ तो वो जूता निकाला करते थे पाँव में चप्पल हो जूता हो तो निकालते थे तो बोलते थे कि संत मेरे घर आना मैं तुम्हारे लिए कचोरी बन जाऊंगी संत तुम मेरे घर आना मैं तुम्हारे लिए आलू परवल की सब्जी बन जाऊंगे मैं तुम्हारे लिए मलाई रबड़ी बन जाऊंगी बाबा भगवान के शरण में जाना अपने को सर्वथा भोग के रूप में भगवान के सामने उपस्थित होना भगवान ही बनाते हैं भगवान ही भूलते हैं वही खेती घर है वही किसान है वही कृष्ण है बीच के ऋषितों में विशिष्ट कर तुम इष्ट मैं विशिष्ट बनाते हूँ विशिष्ट मान खाद खास तरह की रोटी हो खास तरह की रोटी पंजाबी रोटी दूसरी होती है गुरा गते हैं गुदा उसमें ज्यादा तो है गुजराती रोटी से रोटी सीखी आ जाती है सें सीखी ना दम है गिल दम है गोए गुजराती रोटी छह खा जाए तो कुछ नहीं और पंजाबी रोटी कहीं दो मिल जाए तो बस पेट भर जाएगा तंदूरी हाँ। तंदूरी भी और वैसे भी जो बेलते हैं वो और उसमें कुछ दमदार होते हैं वो ऐसे है। रोटी सेकना भी सबको नहीं आता बेलना भी सबको नहीं आता बहुत बहुत पैसे देखो महाराष्ट्र लोग तो ताजी रोटी खिलाने का ऐसा प्रयास करते हैं कि अगर चार जने बैठे हों तो चार टुकड़े करके चार रोटी को चारों के थाली में परस देते हैं और भी कटोरी में में रख देते हैं कि इसमें अब क्या होता है हमको तो मालूम नहीं बाबा जब खाया है जबकि बात तो बनारस में महाराष्ट्र के घर खाया है पंडरपुर में खाया है यहाँ भी यहाँ भी कहते हैं चार कपड़े तो ये देखो रोटी जो है ना कैसे बनाई जाती है इसको तो आप देखो सदा मृतत्वम प्रतिपद्य माना जीव को अमृतमय बनाना अमृतत्वम प्रतिपद्य माना भगवान जीव को अमृत बनाते हैं मर्द को अमृत बनाते हैं कर्म को गर्मुण को अमृत बनाते हैं शरणागत को अमृत बनाते हैं, है अमृत बना के पी गए मभूल क्या हुआ बोलो जो मैं सो रोटी जो रोटी सो मैं जब तक रोटी थाली में है तब तक, तक दूसरी है वो और जब मैं तो भीतर गई तब हाँ हाँ टकार लेते हुए पेट पर हाथ देरते हुए और दकारते हुए निकले क्या बात है भोजन के पहले दो पाउंड वजन कम था और भोजन के बाद बढ़ गया। आ, जो अपना वजन है वो रोटी का वजन है जो रोटी का, का, का वजन है तो अपना है ना? जब भगवान इस जीव को अमृत बना करके पी जाते हैं तब तो भगवान और जीव जीव और भगवान इनमें अलगाव नहीं होता है वो दात्म से कलते वै मकु श्रोतव्यं श्रुतमे तो यकुतो भया आत्मा शरण में मैयाकुरण्य बोलो भाई ये आखिर शरण में हों कहते तो पहले तो मैंने सुनाया कि एक बोध है शरणागति एक बोध है एक दिन शरणागत अब आप शरणागति का उपाय ले वैसे वैष्णव संप्रदाय जो है वो उपाय का आश्रय लेना दो नंबर का मंत्र है उपय का आश्रय होना चाहिए स्वयं भगवान का भगवान का ही आश्रय है हमारी की हुई भक्ति का हमको कोई आश्रय नहीं सदे को पायता याद इच्छा दूसरा कोई उपाय नहीं है प्रभु हमारे हाथ में बल नहीं है जो तुमको पकड़ें, पाओ में बल नहीं है जो तुम्हारे पास आवें मन में बल नहीं है जो तुम्हारा ध्यान करें बुद्धि में बल नहीं है कि तुम्हारा मनन चिंतन करें तुम ही हमारे उपाय हो तो हो और ही हमारे उपाय हो साध्य भी ही साधन भी तो साध्याश्रय का नाम होता है शरणागति और साधनाश्रय का नाम होता है भक्ति ऐसा तो श्री अमानुजाचार्य जी महाराज ने कहा गया आओ आपको उपाय वर्जनम् उपाय आनुकूल्य सकल प्राकूल्य वर्जनम रक्षिष्यश्वासो गोत्रृभ वह आत्मनपका सटिथाणतिरगति के छे प्रकार पहली बात यह है। कि जिस किनारे पर भगवान उस किनारे पर हाँ। हम हमको किसी से लेना नहीं देना कुछ राजी हैं हम उसी में और जिसमें तेरी रजा है जो थारी रहा है उसे मारे तो तो तो तो तो। ये हो ये न हो ऐसा नहीं जो कुछ हो रहा है सो भगवान की ओर से हो रहा है हम अनुकूल है कुल बाने किनारा हो जैसे नदी के दो किनारे होते हैं एक बाय एक बाएं है वो जिस किनारे पर भगवान दाइने चले भगवान तो हम दाइने बाएं चले भगवान तो हम बाएं सृष्टि करे भगवान तो ठीक है और प्रलय करे भगवान तो ठीक है जा भेषा हमारा साई रीच है सोई भेष हमारा भगवान से कोई मत रहते नहीं ईश्वर से मतभेद करके कोई सुखी नहीं रह सकता तो सुखी रखे दुखी रखे बोल रखे प्राप्त पहली बार अनुकूलता का संकल्प करो जो हो रहा है उसमें हम प्रसन्न हैं प्रातिकूल्य से वर्जनम और प्रतिकूल मत करो जो वो विधान कर रहा है उसमें संतुष्ट और उसकी आज्ञाओं पालन करने के लिए जुड़े हुए हाथ हमारा चाहे जो कम जो कराए प्रतिकूलता का परित्य दूसरी बात रक्षिष्य विश्वास भगवान अपने स्वरणागत की रक्षा करते हैं ये विश्वास हृदय में बना है वर्णम तथा और आवश्यकता होने पर पुकार भी लिया क्योंकि भगवान तो अपने हैं दौड़ो दौड़ो गजेंद्र ने पुकार दौड़ो तुम्हारी रक्षा करो गोत्रे वरणम प्रपन्न मिभराज ममुंचड आर्तम प्रपन्न और आर्त इभराज की रक्षा करी भगवान ने दौड़ के गौवे ने महाराज गौवे ने जानकी जी के वक्षकल में छाती में हो अपने पंजे मारे और चोट मारे वाल्मीकि रामायण में बिल्कुल स्पष्ट है बनाने की कोई जरूरत नहीं जानकी जी का शरीर खून से लथपथ हो गया परंतु देखो एक एक तो जानकी जी ने रामचंद्र को जगाया नहीं उनकी ही गोद में उनकी जान पर सिर रख के आ, सो रहे थे रामचंद्र सीता जी की जान पर रामचंद्र का सिर था और कव्य ने आके पंजा मारा चोंच मारा वो अधिक हिले नहीं इनकी नींद न चोट जाए देखो ये इसका नाम होता है प्रेम हमको चाहे कितना भी कष्ट सहना पड़े लेकिन हमारे प्यारे के सुख में बाधा ना पड़े जब चंद्र उठे महाराज देखा खून तो उनकी विचार शक्ति का ही लोप हो गया एक कौए पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उठा के खुश और उसमें भर दिया ब्रह्मास्त्र कज्जा लोग कौए पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग रावण पर भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया रामचंद्र सीता का हरण करके वो ले गया था पर रावण पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया हो परंतु उस कौवे पर कौ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग और जब उस कौवे को सृष्टि में कहीं स्थान नहीं मिला ब्रह्मा शिव किस इंद्र उसके बाप ने स्थान नहीं दिया मिल गए गुरु जी नारद जी अरे उनको तो मैं तो तेरे बाप दादा परदादा दादा सब का गुरु हूं क्या बात है हमारा तो कोई शरण में रखता ही नहीं हमको तो बोले बाबा जा उन्हीं की शरण में जा उपदेश कर दिया राम की शरण में जा आ के गिरा बदकिस्मत जब राम जी के सामने तो उसका मुंह उल्टा पीठ भगवान की ओर मुंह दूसरी तरफ अरे जानकी जी ने देखा राम जी इसकी रक्षा क्यों नहीं, नहीं करते हमारे स्वामी ऐसे शरणागत वत्सल शरणागत के दोष के भोगता और इसको बचाते नहीं है रक्षा नहीं करते हैं क्या बात है करे इसका मुंह दूसरी तरफ है विमुख है सो जानकी जी ने अपने हाथ से पकड़ के और उस कवे का जयंता का मुंह श्री रामचंद्र की ओर कर दिया और तुरंत रक्षा करें। तो हम तो कह रहे थे ये कि देखो श्री जानकी जी का कष्ट रामचंद्र देखने जानकी जी कष्ट कितना कहते हैं और रामचंद्र उनके कष्ट को देखते ही उन्मस्त तरीके हो जाते हैं कव् पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं और जानकी जी की कितनी करुणा कि अपने को चोट पहुंचाने वाले को भी भगवान के सम्मुख करते हैं ये गो कृत्य वर्णन तथा आपको आवश्यकता पड़े कभी तो दूसरे को मत पुकारिए भगवान को पुकारिए उसी प्रभु को पुकारिए जिसके आप हैं ये चौथी बार से और अपने को बार बार बार बार बार बार अर्पण कीजिए भगवान के चरणों में और अपनी दीनता को संभाले कार्पणि हमारे बल से नहीं है ना कार्पणि हमारे अंदर से कोई बल नहीं है ज्ञान का ज्ञान का न का और न का धर्म का कोई बल नहीं है निर्बल केवल रहा तो अपने दैन्य का अनुसंधान एक भगवान के चरणों में अर्पण करना दो तो, और आवश्यकता होने पर भगवान को पुकार लेना तीन और भगवान हमारी रक्षा करेंगे ये चार विश्वास चार और कभी भगवान के विधान के आज्ञा के प्रतिकूल न जाना ये पांच और सदा सदा अनुकूल रहना ऐचे ये शरणागति के छह उपाय हैं हो आनुकूल्य से संकल्प प्रातिकूल्य से वर्जनम रक्षिष्य विश्वास गोत्रे वर्णन तथा आत्मनिक्षेप कार्पायणी सड विधा शरणागति शरणागति तो एक ही है लेकिन उसके प्रकार छे हैं ओम नमो नारायण प्रत्य प्रशातनंद्रसबोण कारण्य मात्रीपूर्णानंद्रदाय रसब कारण से कहते हैं कि बुद्धौ शरण मन में कृपणा फल है फल अर्जुन तुम अपनी बुद्धि में शरण का अन्वेषण करो अपनी बुद्धि की शरण लो समझ हैं अज्ञानी हैं देवकूफ हैं वो फल पर दृष्टि रखकर के अपना काम करते हैं और तुम विवेक पर दृष्टि रखकर अपना काम करते कृपणा फल है हमको तो ये फायदा होगा इसलिए ये काम करो ये फायदा होगा इसलिए ये काम करो नजर होती है फायदे कर, पर लाभ पर और प्रबंध वाह नजर होती है फायदे पर दृष्टि होती है लाभ पर और उस लाभ को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं